सोलन पुलिस अब इस केस पर काम करने से कतरा रही थी ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा था कि इस मर्डर केस के पीछे कोई बड़ा एजेंडा हो सकता है इसलिए हेडक्वार्टर की तरफ से कुछ पुलिस फोर्स का ट्रांसफर भी यहां पर केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किया गया था ताकि ये फोर्स सोलन पुलिस ब्रांच की मदद कर सके चुकी विक्रांत को चोट लगी हुई थी ऐसे में लोकल पुलिस स्टेशन के कई अधिकारी उसे देखने के लिए आ रहे थे लेकिन विक्रांत ने किसी से भी मिलने से मना कर दिया था इस वक्त वो अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा केस को सॉल्व करने में लगाना चाहता था ऐसे लोगों से मिलकर वो ऑफिस पॉलिटिक्स में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। उधर इस वक्त हॉस्पिटल में सोलन के सीनियर इंस्पेक्टर लोकेश चौधरी समेत असलम उसके बाप यानी कि छोटे मालिक और रूही भी एडमिट थी इसके साथ ही हॉस्पिटल में चार क्रिमिनल्स भी सीरियस कंडीशन में एडमिट थे अभी तक पुलिस इनमें से किसी को भी इंटेरोगेट नहीं कर सकी थी ऐसे में पुलिस के पास कोई खास इंफॉर्मेशन भी नहीं थी रोही और छोटे मालिक जिसका असली नाम आबिद रजा था वो अभी भी काफी सीरियस कंडीशन में थे डॉक्टर्स ने अभी उन्हें आईसीयू वार्ड में रखा था सुनने में ये भी आ रहा था कि उनकी जान बचाने के लिए उनकी सर्जरी करना आवश्यक है लेकिन डॉक्टर्स ने ये भी बता दिया था कि इन दोनों की जान खतरे से बाहर है और ये लोग ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे लेकिन तब तक ये कुछ भी बात करने की हालत में नहीं है ऐसे में पुलिस को सिर्फ इंतजार करना था क्योंकि तो अब इस केस में रूही और छोटे मालिक की गवाही बहुत मायने रखती है छह सौ छह में से रू की चुराई हुई दवा बरामद हुई है विक्रांत को शुरू से ही इस दवा में कुछ न कुछ संदिग्ध होने का एहसास हो रहा था ऐसे में उसने तुरंत ही इस दवा को टेस्ट लैब में ले जाकर चेक करने के लिए कहा ताकि जांच की रिपोर्ट बिल्कुल सही आए इसलिए पूरे प्रोसेस पर नजर रखने के लिए हर्ष को भी लैब भेज दिया था फिर जब इसका रिजल्ट आया तो ये वाकई में चौंकाने वाला था जांच के बाद इन लोगों को पता लगा कि ब्यूटी रोफेनोन मेडिसन में एक खास तरह का कैटलिस्ट पाया गया ये कैटलिस्ट ब्यूटी रोफेनोन मेडिसिन को एक खास तरह के बेन्जिन कम्पाउंड में बदल देता है और ये जो नया बेंजिन कंपाउंड बनकर आता है ये इंसान के नर्वस सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित करता है ये इतना घातक हो सकता है कि कई बार इसके सेवन से इंसान की जान भी जा सकती है ओ। ये रिजल्ट देखकर अचानक से विक्रांत के चेहरे पर चमक आ गई ये हुई ना बात मेडिको फार्मा के सीरियल मर्डर केस के कतिल का असली मोटिव यही है क्या हर्ष और अनुष्का ने अपना सिर हिलाते हुए कहा उन्हें विक्रांत की बातों का कोई मतलब नहीं समझ आ रहा था हे भगवान इसका मतलब ये कातिल शुरू से ही पुलिस वालों को गोल गोल घुमाता आ रहा है हम शुरू से ही गलत दिशा में हम लोगों को शुरू से ही कतिल द्वारा बेवकूफ बनाया जा रहा है हम लोगों को जो दिखाया जा रहा है हम बस वही देख रहे है असली वजह हमारे सामने ही है लेकिन फिर भी हमने उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया हर्षित जल्दी करो पहले फटाफट मेडिकोर फार्मा कंपनी का स्टॉक प्राइस चेक करो इतने बड़े केस के बाद निश्चित रूप से कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत नीचे आ गया होगा है ना नर्शिंद्र तुरंत ही लैपटॉप के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां फिराई और फिर जैसे रिजल्ट मिला उसने विक्रांत को इस बारे में बताया उसने फिर बताया सर आप सही कह रहे हैं इसके स्टॉक प्राइस बहुत नीचे आ चुके हैं लेकिन इसकी फॉरन पॉलिसी बहुत अलग है मेडिकोर वालों ने ट्रेडिंग सस्पेंड करने के लिए एप्लीकेशन डाल दिया है लेकिन अभी तक इन्हें इसका कन्फर्मेशन नहीं मिला है ये इंटरनेशनल कंपनी है विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, देखो मैं तो स्टॉक मार्केट के बारे में उतना नहीं जानता लेकिन तुम तो समझते हो ना अगर किसी को ये पता लग जाए कि, कि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस लिस्ट होने के बाद ही क्रैश कर जाएगा तो इससे किसी को फायदा हो सकता है क्या ओ सर मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया हर्षित ने अचानक से एक्साइटेड होते हुए कहा और फिर उसने की पर उंगलियां चलाना शुरू कर दिया उसे जो भी पता चल रहा था तुरंत ही उसके बारे में वो विक्रांत को बताता जा रहा था। जैसा की आपको भी पता होगा की इंटरनेशनल ट्रेडर्स टू वे ट्रेडिंग करते है मतलब आप स्टॉक को शॉर्ट भी कर सकते है इसके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड को देखिए मेडिकोर फार्मा के स्टॉक में बीस से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनिया और इंडिविजुअल लोगों ने भी काफी इन्वेस्ट कर रखा था और जब यह कंपनी का स्टॉक प्राइस बिल्कुल डाउन हो गया तो इन लोगों ने अपना सिर खुजाते हुए कहा यह पॉसिबल भी है अगर ऐसा है तो तुम्हारे कहने के अनुसार इन कंपनियों ने जिन्होंने मेडिकल फार्मा के स्टॉक को शॉर्ट किया है ये लोग ही इस मर्डर केस में इन्वॉल्व है अरे तुम पागल हो क्या अनुष्का ने उसकी तरफ देखते हुए कहा देखो स्टॉक मार्केट में न्यूज बहुत मायने रखती है, है, है। न सिर्फ मेडिकोर के को मारा है बल्कि पैसे भी जला दिए इसके बाद उसने इस पूरे मर्डर केस की कहानी को इंटरनेट पर भी अपलोड कर दिया ये सब मेडिकोर फार्मा का स्टॉक गिराने के लिए ही किया गया ओ, शिट। अब समझ आया हर चंद की सांस छोड़ते हुए कहा इसका मतलब कि पूरे मर्डर केस में प्रोफेसर खुराना को बस चेस के प्यादे की तरह इस्तेमाल किया गया है छह मर्डर तीन करोड़ रुपए के लिए हर्ष ने कुछ सोचते कहा किसी भी कतल के लिए यह काफी अच्छी डील है है है। ना? नहीं ऐसा नहीं ऐसा विक्रांत ने अपना सिर हिलाते फार्मा की मार्केट वैल्यू एक हजार करोड़ से भी ज्यादा की है तो फिर भला वो सिर्फ तीन करोड़ से ही कैसे संतुष्ट हो सकते है दरअसल अभी इन लोगों का लास्ट गेम बाकी ही है हो हर्ष और बाकी के दोनों लोग भी सन्न हो गए इसका मतलब कि वो मेडिसिन विक्रांत ने फिर कुछ सोचते हुए कहा जहाँ तक मुझे लग रहा है प्रोफेसर खुराना ने यह दवा बाहरी कंपनियों से बहुत पहले ही बना लिया था पहली नजर में तो ये मेडिसिन ठीक फार्मा के भीतर बनी दवा जैसी ही लगती है लेकिन जब ये मार्केट में जाती है और कोई भी इस दवा का सेवन करता है तो फिर उसे फूड प्वाइजनिंग की शिकायत शुरू हो जाती है अब इस सिचुएशन में इसका परिणाम क्या होगा ये सोचने की कोशिश करो हज ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा अगर ऐसा होता है तो फिर ये मेडिकोर फार्मा के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी है ना? फिर उन्हें सिर्फ पांच या छह लोगों को इस दवा से मारना है और उनके करोड़ों रुपए तैयार हैं क्योंकि जाहिर है कि मेडिकोर फार्मा का नाम खराब होगा और स्टॉक मार्केट डाउन जाएगा उधर स्टॉक प्राइस डाउन हुआ तो उधर कंपनी ने अपने स्टॉक वापस लेना शुरू कर दिया ऐसे तो मेडिकोर फार्मा बैंक भी हो सकती है लेकिन सिर्फ थोड़े से पॉइजन अनुष्का ने कन्फ्यूज होते हुए कहा पहले ये मेडिसिन खो गई थी तो वो लोग फिर से नई दवा बना सकते थे तो फिर उन्हें रूही को पकड़ने की क्या जरूरत थी अरे अनुष्का सुनो मेरी बात ने उसे समझाते से एक अपडेट आया है। उन लोगों ने एक मेडिसिन एक्सपर्ट को बुलाकर उस दवा की जांच करवाई है वहाँ से पता चला है कि टैबलेट पर कैटलिस्ट को सिंथेसाइज करने के लिए बहुत अलग टेक्निक यूज की गई है मतलब कोई कह नहीं सकता की इस दवा में मिलावट बाहर से की गई है सबको यही लग रहा है की कंपनी से ही कोई गलती हो गई है मैनुफेक्ट यूनिट से ही सब दवा गलत कर आ रही है। ओ हर्ष ने ग्राइम और मर्डर की बात नहीं है ये तो हमारे देश के फाइनेंशियल मैटर की भी बात है हमारे देश का पैसा ऐसे विदेशी लोग भला कैसे ले जा सकते हैं मैं रिपोर्ट करूंगा विक्रांत ने अपनी बुआ ट्रेडी करते हुए कहा लेकिन पहले हमें और भी सबूत इकट्ठा करने की जरूरत है सबसे पहले तो हमें उस संदिग्ध को अरेस्ट करने की जरूरत है वरना हम लोगों का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर होना भी व्यर्थ है। में सोचते हुए कहा सर लेकिन हम हम उसे पकड़ेंगे कैसे हमें तो कुछ उसके बारे में पता ही नहीं है हम तो ये भी नहीं जानते कि वो दिखता कैसे रुको अब टाइम हो गया विक्रांत ने अपनी घड़ी में देखते हुए कहा ऐसा करो तुम लोग पहले हॉस्पिटल पहुंचो वहाँ अब तक रूही और छोटे मालिक का ऑपरेशन हो चुका होगा वहाँ जैसे ही हो सके उन लोगों को इंटेरोगेट करो और हाँ वो रूही पर खास नजर रखना वो बहुत शातिर है। किसी भी कीमत पर अब की बार वो भागने ना पाए हथकड़ी होने के बाद भी वो कमीनी भाग जाएगी ध्यान रखना उसका सर हम लोग तो हॉस्पिटल जा रहे है लेकिन आप हसने विक्रांत की तरफ देखकर उत्सुकता के साथ सवाल किया आप कहाँ जा रहे हैं आप हॉस्पिटल नहीं चलेंगे